शो मित्र शयम श्र बृहस्पति शिषुर क्रम नमः ब्रह्मणे नमस्ते वो व प्रत्यक्षं ब्रह्मासि प्रत्यक्षम प्रत्यक्षं व्या ऋत वे सत्यं वे तमतों तवक्ता अवत म बातों वक्तारम ओम शांति शांति, शांति शांति शांति तो कल हम इस विषय के ऊपर विचार कर रहे थे कि शास्त्र दृष्टा विरोधाचा शास्त्र दृष्टा विरोधाचा तो शास्त्र विरोध कैसे इसमें तो कहते मना स्तेनम मन जो है वो चोर है वाक वाणी जो है झूठी है अब धर्म धर्म के कथन के अंदर क्या आया धर्म के अंदर यह बताया कि जो हमारी जो मानसिक विचार है यह सत्यमयी होना चाहिए और वाणी जो है वाणी से सत्य बोलने के लिए बोला सत्यम बधा बोला ना तो यहां जो एक जगह पर इस प्रकार हम एक जगह पर हम इस प्रकार लिखे स्तैनम मना और वाक अब इसी को हम थोड़ा ट्रांसलेट करके थोड़ी व्याख्या करेंगे ना तो ये हो जाएगा चोरी करनी चाहिए झूठ अब बोलना चाहिए क्यों क्योंकि स्तैनम मना बोला मन जो है अंधकरण हमारा साधन है यदि वो चोर होता वो जिसके पास है वो क्या करेगा चोरी करेगा और जिसके पास जो वाणी नामक जो करण है बोलने का उसमें से झूठ बोले तो वाणी यदि झूठी हो तो झूठी वाणी से जो निकलने वाली वाक झूठी होगी तो फिर सत्य बोलने में यानी चोरी करने में झूठ बोलने में आपत्ति नहीं आएगी क्योंकि जिस करण को जिस काम के लिए नियुक्त किया उस करण के संबंध में उसके विपरीत बातों को कहना ये सत्य बोलो धर्म पर चलो धर्मांच सत्यम वना धर्मांचरा इन दोनों आदेशों के विपरीत आ जाएगा इसलिए आपने शास्त्र वाक्य के अंदर ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर जो तेनम मन कहा अन वाक्य कहा वास्तव में धर्म धर्म के विपरीत होने के कारण कम से कम इतने को तो प्रमाण नहीं मानना चाहिए ठीक है किसी ने किसी ने चोरी की तो उसने कहा आपने उससे पूछा कि आपने चोरी क्यों की तो वो बताने लगा कि क्या करे मेरा मन नहीं मान रहा था उस वस्तु को जब मैं देखा हूं जब से मैं उसको देख रहा हूं तो मेरा मन नहीं मानता मन कहता है उठाओ उठाओ उठाओ मैंने उठा लिया तो दोष मेरा नहीं है मेरा मन का है ठीक है ना उसी प्रकार एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उनसे पूछा आप झूठ क्यों बोलते हो तो तुम बोला देखिए, मेरे वाणी ही सी है यदि मैं इस मेरे वाणी का प्रयोग करूं उसमें जुट ना आए तो कुछ अच्छा नहीं लगता है कुछ अच्छा नहीं लगता है कभी कभी एक ऐसे होता है कभी कभी ऐसे होते हैं जैसे कि कोई किसी घर में आया तो फंक्शन चल रहा था तो उसके बारे में क्या हुआ गया थोड़ा घी थोड़ी समिधा कुछ सामग्री और कुछ प्रसाद और उसमें कुछ किताब भी जो पढ़ने के लिए देते हैं प्रचार के लिए हम कभी कभी पचास भी देते हैं समाज में बांटते हैं जैसे हर समाज में नहीं देते हैं, हम जो वेद मंत्र बोलते हैं संख्या लिखे हुए ऐसे साइक्लो साइकिल यानी जोरोक्स लेकर करके जो बुक बनाए हुए वेद मंत्रों का एक बाइंड हमारे हाथ में देते हैं फिर बाद में क्या हो जाता है कार्यक्रम पूरे होने के बाद जब हम घर के लिए निकलते हैं हम बोलते हैं देखिए सामग्री के बहुत सारे पैकेट पड़ी है इस्तेमाल तो हुआ नहीं है तो ऐसे वा, वादा करता है क्या है इधर बैठे बैठे तो कीड़ा पड़ करके किसी को नहीं मिलेगा इसलिए क्या है दो निकाल करके अपने थैली में रखता है समझ में आएगी ना उसी प्रकार प्रसाद के पैकेट एक व्यक्ति को या एक परिवार को एक पैकेट देना है परंतु बहुत सारे पैकेट बच गया तो हम क्या सोचते हैं ये तो अन्न है प्रसाद ये कोई नहीं खाएगा तो, तो इसलिए क्या करते हैं दो चार, चार पैकेट क्या है वो पड़ोसी को देना इसको देना इसको देना बोल करके चार पांच अपने थैली में ज्यादा कर लेते हैं प्रचार के लिए जो दिया गया जो ग्रंथ है काम होने के बाद उसको वापस करके इकट्ठा करके वापस रखने का था क्योंकि अगले बार जब ये सभा होगी वो हम बांटने के लिए हम क्या करते हैं ठीक है इसको दो रहने दीजिए मैं घर में जाकर के पढ़ूंगा बढ़ कर लेते हैं ये सारे क्यों होते हैं ये सारे इसलिए होते हैं हमारे जो मन जो है ना ये चोर है चोर है चोर है ये वास्तव में उससे कोई ज्यादा फायदा हमारा नहीं होता ये कोई करोड़ रुपए की चोरी नहीं कर रहे हैं कोई लाख की भी चोरी नहीं कर रहे है। किसी के कोई कीमती चीज की चोरी नहीं कर रहे हैं एक प्रसाद के पैकेट के लिए क्या होगा खाएंगे तो किसी के शरीर में हो जाएगा नहीं खाएंगे तो दो तीन दिन में बिगड़ने वाला है और एक पुस्तक चार रुपए का है पर इतने होने पर भी किसी को क्या है वो आदत है वो पढ़ने के लिए बोल करके घर में लेकर के रखेंगे अब देखिए उनकी जिंदगी पर उसको एक पन्ना भी तो मैं तो कहता हूं देखिए एक दिन में एक वेद मंत्र जैसे करके सीखो पर तो हमारे कितने दिन निकल गए फिर हम बोलते ये कठो कठिन है याद में नहीं रहती है अब देखिए इन्होंने शुरू कर दिया कागज पर लिख करके जेबू में रखते हैं लेके जाते हैं पढ़ते हैं दिन भर पढ़ते रहते हैं जब भी मौका मिले पढ़ते हैं ठीक है ना तो इसलिए क्या है कभी कभी क्या ऐसे हो? होता है झूठ बोलने से किसी को कुछ खुशी मिलती है छोटी मोटी चोरियों को करने से उनको पता है ये चोरी है परंतु क्या है ये अच्छा ये अच्छा है, ये अच्छा है बुरा है इसके ऊपर वो ज्यादा चिंतन नहीं करता है ठीक है ना तो इसके संबंध में ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर कहा स्तेरम वाक क्योंकि इंसान का स्वभाव है और बड़े बड़े कर लाखों करोड़ों रुपया है इतने पैसा जमा हुआ है जिसका टैक्स भी वो नहीं भरता तो वो पैसे से क्या करता पैसे से वो बहुत सारे चाहिए तो वो पूरे दुकान को खरीद सकती है और उसने क्या कर दिया बहुत सारे सामान लाखों रुपए का परचेस कर दिया पर ये क्या कर दिया और पकड़ा गया और पकड़ा गया फिर लोग क्या है इश्यू नहीं बनाता है क्योंकि कोई कोई लाख देकर के भी एक, एक एक्ट्रेस से अपनी मित्रता बनाना चाहता है इसलिए क्या कर दिया फिर ने दे दिया पर थोड़े थोड़ा रूमर बाहर निकल गया तो ये सारे के सारे क्या हो जाता है ऋषि जो कहते हैं ना स्तनम मना अनुवादि वाक हाँ तो पूर्व पक्ष तो पूर्व पक्षी लिखते तो पूर्व पक्षी लिखते हैं पूर्व पक्षी कहते हैं क्या है आप इस प्रकार की बातों को धर्म ग्रंथ में यानी वेद में और वेद और ब्राह्मण जो है ये हमारा धर्म ग्रंथ है ये हमारा धर्म का मूल ग्रंथ है इन मूल ग्रंथों में इस प्रकार की बातों को लिखने से व्यक्ति को प्रेरणा मिलेगी क्या प्रेरणा मिलेगी चोरी करो क्यों क्योंकि तैनम्मा अपने कह दिया और झूठ बोलो क्योंकि अंतवादि वाक अपने लिख लिया इसका तात्पर्य निकालेंगे तो चोरी करो झूठ बोलो ये हो जाएगा ये दूसरे जगह पर सत्यम बदा धर्मांचरा जो कहा इसके साथ टकरावट आएगा ये है वास्तव में शास्त्र के अंदर ये बात शास्त्र के अंदर बधाई हुई उस बात के साथ टकराने वाली है तो ये क्या हो गया शास्त्र विरोध हो गया इसी प्रकार क्या है असंख्य बातें हैं जो यहां इस प्रकार बताया वहां उस प्रकार बताया सीधे पढ़कर किसको तालमेल बिठाएंगे ना हमें लगेगा ये बिल्कुल टकराने वाली बात है ये कौन कह रहा है पूर्व पक्ष कह रहा है वास्तव में शास्त्र के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप हाँ तो वास्तव में क्या है वर्तमान स्थिति में हमारी वाणी कैसी है हमारा मन कैसा है ये यह बताया वास्तव में क्या होना चाहिए ये दूसरे जगह पर बताया ठीक है ना तो एक व्यक्ति ने कहा मुझे बुखार है मुझे बुखार है तो जब डॉक्टर के पास गया ये दवा खाओ बुखार दूर हो जाएगा तो इलाज होता है ना रोग होने पर इलाज होता है तो ये रोग का कथन है ये जो है रोग का कथन है और आगे जाकर के सत्यमद ये वास्तव में आरोग्य के संबंध में हाँ। तो बाकी जितने भी कर्मकांड बताए ये ट्रीटमेंट है ये जो है ये रोग है रोग का निदान हो गया मना, वाक उसके बारे में तबियत क्या है आरोग्य क्या है सत्यम्बा धर्मचरा यह आदर्श है तो हमारे वर्तमान स्थिति से उस आदर्श में पहुंचने के लिए कौन से रास्ता है तो धर्म के आचरण करो यह धर्म वास्तव में वैदिक कर्मकांड है ठीक है और लौकिक कर्मों का परामर्श इसमें नहीं होता क्योंकि लौकिक कर्म जहां होता है उसका परामर्श का दूसरा लौकिक ग्रंथ है उसी में देख लेना ठीक है ना इसलिए इसलिए तो इधर क्या है शास्त्रकार ने समन्वय ही बिठाया समन्वय ही बिठाया समन्वय कैसे बिठाया जैसे मान लीजिए कभी विवाह में अपने संबंधियों को दूसरे पक्ष से कपड़ा लेना हो कपड़ा लेना हो उसकी विधि हमें शास्त्र में नहीं मिलेगी अब विवाह के लिए बारात जब जाते हैं वधु घर में इन लोगों को कपड़ा लेना चाहिए यह शास्त्र में नहीं लिखा कहा लिखा है ये लोकाचार में लिखा है लोकाचार में लिखा तो क्या करे तभी विवाहों में क्या है एक तो कर्मकांड वैदिक ढंग से शास्त्रोक्त विधि से कल्पसूत्र के प्रकार कल्पसूत्र के आधार पर वैदिक कर्मकांड करने का होता है उसके साथ साथ कर्मकांड करके पंडित भी चले जाए और लड़का लड़की को लेकर के चले गए और कपड़े के राज करके जो जो आए वो निराश हो गए ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं इस का कर्मकांड करने से आगे आप या पीछे दोनों पक्षों के लोगों को बिठाते हैं तो आदान प्रदान जैसे रीति रिवाज के आधार पर होती रहती है ना ये शास्त्र के ग्रंथों में यह नहीं आएगा यह पंडित का काम नहीं है ये समाज के कोई बुजुर्ग आएगा दोनों पक्ष से वो छोटे व्यक्तियों से कराएंगे देखा ना आपने देखा ना परंतु देखिए इसमें बुरी बात यह होती है आर्य समाज जो शास्त्रीय विधि को जो मान रहा है ना तो आर्य समाज बोलता है आर्य समाज मंदिर में इस प्रकार के काम नहीं होना चाहिए आर्य समाज मंदिर में इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए आर्य समाज में क्या है अब पहले साइन कर लो दोनों फटाफट बैठ जाओ तो दोनों पक्षों को हार डालो ये बांधो ये बांधो आखुदी दे दो उसके बाद में फटाफट विदाई कर देते हैं दूसरे बातों को करने ही नहीं देते इसलिए आर्य समाज में वही व्यक्ति आता है जिनके पास संबंधी ही नहीं है जिसके पास संबंधी नहीं है विवाहों में भाग लेने के लिए कम से कम पांच तो होना चाहिए ऐसे विवाह ज्यादा मात्रा में आ जाता है ठीक है और शास्त्र ग्रंथ में यानी कल्पशास्त्र के अंतर्गत अश्विलायन गृह सूत्र है अश्विलायन गृह सूत्र के अंदर ऋषि ने बताया विधेयह द्विविधा भवंधी विधियां जो होती है दो प्रकार की होती है लोक लोककृत एक शास्त्र क्रद विधि है एक लोक क्रद विधि है शास्त्र क्रद विधि को कहां से जाने शास्त्र से जाने लोक क्रद विधि को बेडों से जाने वडीडों से जाने तो जहां तक ये शास्त्र क्रद विधि के साथ लोक क्रद विधि का सीधा टकरावट नहीं होता यह परस्पर विपरीत नहीं होता शास्त्र के के तालपर्यरीत नहीं होता वहां क्या करना चाहिए पुरोहित को वो विधि करने देनी चाहिए कौन सी विधि हाँ जो जानपद की जो विधि है ना यानी लोककृत विधि जो जानपद विधि है उस विधि को करना चाहिए ये करने के लिए समय दे देना देखिए ये आपकी जो आदान प्रदान की विधि है उसमें हमारा कोई मदद चाहिए तो करेंगे परंतु यह आपको करना चाहिए बोल करके दोनों विधियों को हाँ। कभी कभी क्या हो जाता है का जैसे कि फेरा लगाता है कोई भाई आकर के वर के अंगूठा पकड़ते हैं क्योंकि लोकाचार में उसमें से कुछ पैसा लेने की विधि होती है उसी प्रकार क्या है वह विवाह हो अगर के सबसे पहले लड़की के घर में जाने के बाद वर के घर जाते हैं ना लड़की के घर जब घुसने के लिए आते हैं ना तो क्या है उस लड़की के बहन भाई सब मिल करके वर राजा को रोक लेते हैं दरवाजा रोकते हैं ना ये सारे शास्त्र विधि नहीं है ये लोकविधि है हमारे पास समय है तो क्या करना चाहिए आ, करना चाहिए तब तक तो वो पंडित आकर के थोड़ा आराम करे समझो पंडित की जरूरी नहीं है ठीक है ना तो इसलिए इधर कहा एक होता है अनुकूल आचरण एक होता है प्रतिकूल आचरण हम प्रतिकूल आचरण से अनुकूल आचरण के प्रति जाएंगे प्रतिकूल आचरण जो होता है अधर्म है अनुकूल आचरण जो होता है धर्म है तो अधर्म से हम धर्म के प्रति जाएंगे तो रास्ता कौन सा रास्ता वह यही है जो शास्त्र का है शास्त्र में जो कहा है यह रास्ता है उसमें शास्त्र में जो अनुष्ठान बोला है वो अनुष्ठान को करना चाहिए शास्त्र में जिस आहुदी को देने के लिए बोला उस आहुदी को करना है शास्त्र में जिस देवता का आह्वान करने के लिए लिखा है उस देवता का आह्वान करना चाहिए यानी देवदा संबंधी आहुदी संबंधी क्रिया संबंधी ज्ञान विज्ञान हमें करने वाले को कराने वाले को होना चाहिए तो इस प्रकार क्या है अधर्म से हम धर्म के प्रति बढ़ेंगे और पूर्व ने आक्षर कहा इस प्रकार आपने जो दो बातें लिखी पहले वाक लिखा, लिखा सत्यमद धर्मांचरा ये दोनों के तत्वों में परस्पर टकरावट आने के कारण पहला वाक्य जो क्या है अनुदम बना जो वाक्य है ना वाक्य है ना ये प्रमाण नहीं हो सकता ये प्रमाण कोटि से गिर, गिर चुका है इसलिए उसको प्रमाण नहीं आ आगे क्या है नहीं पूरा नहीं, नहीं हुआ अब देखिए शास्त्र विरोध दिया अब दृष्ट क्या है दृष्ट विरोध मैंने कल रात्रि बताया क्या जो हम प्रत्यक्षता अनुभव करते हैं ना उसके विपरीत में आपने दर्शन में बताया आपके दर्शन में इसके विपरीत बताया कैसे दिन में जब अग्नि जलती है धूमा प्रत्यक्ष होता है अग्नि प्रत्यक्ष नहीं होता इसलिए अग्नि का अनुमान करना पड़ता है अनुमान क्यों करना पड़ता है अग्नि जाकर के सूर्य में विलीन होगी अग्नि जाकर के सूर्य में विलीन होगी और रात्रि में धूमा दिखता है अग्नि धूमा नहीं दिखता है अग्नि दिखती है और साथ में सूर्य नहीं दिखता यानी सूर्य जाकर के अग्नि में विलीन हो गई प्रत्यक्ष के दृष्ट विरोध का मतलब यह प्रत्यक्ष का विपरीत है क्योंकि हम जहां अग्नि छुपी रहती है धूमा दिखाई देता है पास में जाकर के देखेंगे तो अग्नि वहां कोई अग्नि सूर्य में विलीन नहीं हुई अग्नि तो वहां दिखाई देती है और रात्रि में देखिए रात्रि में आपने कहा धोमे दर्शन नहीं होता पर ये लाइट डालकर के इधर देखिए अग्निहोत्र करने के बाद पूरी सामग्री उसमें गिरा दीजिए उसको खिलाना नहीं उसको जलाना नहीं देखिए पूरे कमरे में जैसे कि मच्छर को बगाने के लिए कभी कभी हम धुआं करते हैं ना तो ये धुआं दिखता है रात्रि ने <laughs> तो जी कहा जो प्रत्यक्षता हम अनुभव करते हैं आपने जो बात कही ये प्रत्यक्ष के दृष्ट के विपरीत है दोनों बात आई ना अब दोनों को मिला दीजिए शास्त्र दृष्ट विरोध हो गया शास्त्र विरोध और दृष्ट विरोध हो गया ठीक है ना उत्तर आगे जाकर के आलनी आगे क्या है एक तीसरा अक्षर है अर्थ लिखेंगे पहले शास्त्र के कथन में शास्त्र के कथन में और प्रत्यक्ष के अनुभव में और प्रत्यक्ष के अनुभव में विरोध होने के कारण विरोध होने के कारण आंध्रदम मना आध्रदम मना सॉरी स्तनम मना स्तनम मना आंध्रदवादिनी वाक तेनम मना अनदवादि वाक इत्यादि इत्यादि वाक्य अनर्थक होते हैं इत्यादि वाक्य अनर्थक होते हैं और जो अनर्थक है वो अप्रमाण है जो अनर्थक है प्रयोजन लाने वाला नहीं है वो अप्रमाण है अगला सूत्र तथा फलाभाव तथा तथा फलाभाव तथा उस प्रकार फलाभाव फल के अभाव होने से तो ये एक याग का अब पहले बात को समझ लीजिए यह फलाभाव कहां होता है तो ये कि याग का नाम है गर्गा त्रिरात्र ग त्रिरात्रग उस याग के वर्णन करते हुए याग्ञ की विधियों को बताते हुए याग के साधन सामग्रियों को बताते हुए क्या भी कहेंगे उसके फल को भी कहेंगे पहले विधि बताएंगे अग्निहोत्र जुहुया फल क्या है स्वर्ग जो स्वर्ग की कामना जिसकी होती है उसकी कामना सिद्ध होती है तो इस प्रकार विधि करने के बाद साधन को बताएंगे जुहुयात जुहुयात दुग्धे जुहुयात घी से अग्निहोत्र करे या दूध से अग्निहोत्र करे दोनों विधान है विकल्प है और घी जो होता है वो क्लारीफाइड है दूध जो होता है यह प्राथमिक है ठीक है और अग्निहोत्र दूध से भी कर सकते हैं घी से भी कर सकते हैं तो अग्निहोत्री की परंपरा में कोई दूध से करते हैं कोई घी से करते हैं और स्वामी दयानंद जी ने अग्निहोत्र को दूध से नहीं घी से करने के लिए बोला और साथ साथ में उन्होंने बोला इस प्रकार की अग्निविद्या के अंदर दही का भी प्रयोग होता है शहद का भी प्रयोग होता है और दूध का भी प्रयोग होता है और घी को तो उन्होंने मुख्य रूप से लिख लिया है ठीक है ना तो ये गर्ग त्रिरात्र याग्ञ के अंदर बताया शोभदे अस्य मुखम यह ये एवं वेदा इस प्रकार गर्ग त्रिरात्र को जो करता है जो करेगा उसके जो चेहरा है शोभदे, उसकी चेहरा की शोभा बढ़ती है कैसे चंद्रमा जैसी चंद्रमा जैसी उसकी चेहरा शोभित होती है ठीक है ना ये गर्गद त्रिजात्र का ये फल बताया ठीक है तो उसी प्रकार उन्होंने फिर देखिए पुरोक्ष ने आक्षेप उठाया जिन्होंने गर्गद त्रिजात्र को किया करते हुए यह देखा किसी के चेहरा में कोई शोभा नहीं आई कोई शोभा नहीं आई ठीक है और चेहरे की शोभा वाले इसको करने से शोभा होती है कहेंगे तो शोभा तो पहले से ही है पर ये याग से कौन सी शोभा बढ़ी कोई शोभा नहीं बढ़ी तो एक तीसरा पक्ष यह होता है नहीं कालांधर में इस याग्ञ के फल बाद में आकर के चेहरे के तेज को बढ़ाएगा इसमें हमारा विश्वास नहीं है अभी हा ठीक है हाँ। ना तो इसलिए कहा गर्ग त्रिरात्र आदि यागो में आपने जो फल बताया वो फल क्या थी फल क्या था क्योंकि कर्मकर्ता के चेहरे की शोभा बढ़ती है यदि शोभा वाले व्यक्ति ही इसको करता है तो वास्तव में क्या है ये भोधानुवाद हो गया का मतलब इसका चेहरा नामक जो भूत पहले से ऐसा था और बाद में वो शोभित होता है कहने का कोई मतलब नहीं नहीं नहीं है है क्योंकि इसका फल तो नहीं होगा और आगे करते हुए बढ़ता है। पहले शोभा याग् को करते हुए ये बढ़ रही है ऐसे कहेंगे तो याग को करते हुए हमने देखा कोई शोभा में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है और कालांधर में यह बढ़ेगा कहेंगे तो आ इसमें कोई लिंग जाइए ना लिंग जाइए ना कोई कहता है कि इतना पैसा आपको वापस हम करेंगे अरे भाई इसको प्रमाणित कैसे करेंगे अरे मैं लिख करके देता हूं पर ले लिया लिख लिया उसके बाद मैं नोटलाइज कर लिया दो साक्षी का साइन भी आ गया ठीक है कोई कहता नहीं मैं चेक दे देता हूं पर कर्म को करते हुए कौन चेक देता है चेक मैं चकलीफ कोई नहीं देता कोई प्रोमिसरी नोट कोई डॉक्यूमेंट कोई नहीं बनाता तो चेहरा की शोभा मान लीजिए हर रोज हम शीर्षक के सामने के सामने खड़े होते हैं ना, है? बाद में मान का थोड़ा सा प्रोजेक्शन हो रहा था, तो है तो हम दबाव भी देते हैं क्योंकि ये ठीक हो उसके बाद में कोई कोई व्यक्ति बीच बीच में ऐसे करता है ऐसे करता है कोई ऐसे करता है कोई क्या है गाड़ी से निकलने के बाद कंगा लगाते हैं कोई बिंदी लगाते हैं क्यों शुदा क्योंकि शुदा <laughs> क्योंकि अपने चेहरे की शोभा को बढ़ाने के लिए तो इसका मतलब वो स्वीकार करते हैं अपने चेहरे में शोभा कम है कम है इतना नहीं और ज्यादा चाहिए तो चेहरे की शोभा जो बढ़ाएगा ना बढ़ाने के लिए गर्ग त्रिरात्र को बताया ठीक है ना अब देखिए और रविशंकर जी ऐसे बैठते ना पता है कितने वर्षों का उनके पीछे साधना है यह बाल को गांड के बिना इस प्रकार निकालने में और देखिए साईं बाबा को देखिए साईं बाबा का जो चरण होता ना आ बिल्कुल कमल के फूल के पंखुड़ी के समान है तो उसमें नाखून को देखते हैं बिल्कुल चंद्रमा के शेप में उसको काट करके शेप किया हुआ है क्या यह बाबा स्वयं करता है नहीं करता उसमें कोई कीचड़ ही नहीं है क्योंकि कीचड़ होने के लिए बाहर तो उतरते नहीं अब तो उम्र के हो गए वृद्ध हो गए उनकी वाणी भी स्पष्ट नहीं हो रही है आजकल चेहरे से ज्यादा पता नहीं लगता है पर दो व्हील में ही घूमते हैं तो कहने का मतलब ये सारे लोग सुंदरता लाने के लिए क्या है कुछ ना कुछ नाखून में बाल में कर देते हैं तो उसके लिए अलग ड्यूटिशियन होंगे उसके लिए अलग ब्यूटिशन तो दे, नहीं, नहीं, ही होंगे तो नहीं उसी में ये भी हो सकता है ना जो मैजिक करता है ना कोई चीज बाल के अंदर भी घुसा सकते हैं हाँ हाँ करते हैं करते हैं कोई देखिए तो अफ्रीका में रहने वाला उनके इस प्रकार का बाल होता ना ऐसा गोल गोल गोल गोल वो सोचता है ये थोड़ा लंबा हो जाए तो okay. थोड़ा नरम लंबी बाल हो तो अच्छा है और हम क्या सोचते हैं मेरा बाल उन जैसा हो जाएगा तो अच्छा, अच्छा है सारे लोग क्या है बदलाव चाहते हैं हाँ अपने चेहरे को रोज रोज देखते है ना तो कोई ना नई नई सुंदरता हमें होनी चाहिए ऐसे हमारा चाह है तो गर्ग त्रिरात्र के अंदर उसके कर्मकर्ता को उसकी मुखी की शोभा बढ़ रही है ये फल बताया ठीक है तो इसमें तीन पक्ष है मुख्य जो चेहरे की शोभा के संबंध में तीन बातें हैं पहली बात क्या है पहले से उनकी चेहरा सुंदर थी ठीक है याद के बाद में भी वैसा ही सुंदर है तो क्या होगा पहले जो जो वस्तु जैसी थी उसका अनिवार्य ही हुआ ना उसके अनिवार्य ही हुआ जैसे पड़ोसी ने क्या कर दिया जाते वक्त बताया कि देखिए ज्यादा पैसा हाथ में रखेगा तो क्या होगा ये खर्च में व्यर्थ कर्ज में चला जाएगा इसलिए क्या है आप इसको रखिए और क्या रात्र यात्रा में चोरी आ, चोरी आदि ज्यादा होती है ना श्री आप इधर रखिए सुरक्षित तो बाद में क्या है? दो महीने के बाद पड़ोसी बाप लौट करके आ गए उनके दस हजार हम घर जाकर के क्योंकि हम प्रामाणिक है श्री इधर पूछने से पहले ही वहां जाकर के दे दिया तो ठीक है ना वहां ये ना, मैं आपको ये ये दे रहा हूं। ये हमारी कोई कृपा नहीं होती है ना नहीं आजकल तो कृपा कृपा ही कहेंगे परंतु असली में इसमें कोई कृपा नहीं है क्योंकि हम कृपा दृष्टि से कुछ अपनी कमाई उनको नहीं दे रहा है उन्होंने जो दे दिया वही एक पैसा भी ज्यादा नहीं दे, देते ठीक है ना यदि सुष्मांग होता तो हाँ ब्याज नहीं देगा उसमें से कुछ चार्ज करेगा और हमारे बैंकों होता तो खुश होकर के कुछ एक्स्ट्रा हमें दे देता है देता है तो यदि चेहरे की शोभा पहले से विद्यमान हो याग चेहरे के शोभा को बढ़ाने का कारण नहीं है। इसको कहते भूदान वाद जो वस्तु जैसी थी उस वस्तु बाद में भी वैसी ही रहने के कारण याग का कोई असर इसके ऊपर नहीं हुआ पर दूसरा कर्मों को करते हुए चेहरे की शोभा बढ़ती है ये कहेंगे तो कर्मों को करते हुए हम प्रत्यक्ष कीजिए बैठकर के देखिए चेहरे की शोभा नहीं बढ़ रही है कालांतर में बढ़ेगा कहेंगे तो इसमें कोई प्रमाण नहीं है इसलिए कहा तथा फलाभाव लिखिए अर्थ लिखिए गर्ग त्रिरात्र याग में गर्ग त्रिरात्र याग यजमान की यजमान के यजमान के चेहरे की शोभा बढ़ना बढ़ना फल बताया है फल बताया है इसमें तीन पक्ष है इसमें तीन पक्ष है एक चेहरे में शोभा पहले से थी चेहरे में शोभा पहले से थी अनर्थक है अनर्थक अनर्थकमल नुकसान कुछ नहीं होता पड़ोसी ने दस हजार दिया वापस आने के बाद हमने दस हजार वापस दिया पड़ोसी को कोई नुकसान नहीं हुआ तो इसी प्रकार इसमें यह अनर्थक है अनर्थक अनर्थकमल नुकसान नहीं निष्प्रयोजन उसका कोई फायदा नहीं हुआ मुनाफा कुछ नहीं हुआ दूसरा पक्ष क्या है याग को याग के अनुष्ठान करते हुए याग के अनुष्ठान करते हुए चेहरे की शोभा बढ़ी चेहरे की शोभा बढ़ी हाइफ़न डाल करके हाइफ़न प्रत्यक्षता ऐसे उपलब्ध नहीं तुम तो सामने बैठ करके देखे प्रत्यक्ष में सौभाग्य बढ़ते हुए हां जैसे मान लीजिए बिजली के जो कभी वोल्टेज ड्रॉप आएगा तो क्या हो जाता है तो हमारे जो बल्ब आदि ना पंखा धीमी चलेगी कोई मिक्सी आदि काम नहीं करेगा मोटर डालो तो गुम ऐसे आवाज करेगा परंतु घूमेगा नहीं और बल्ब को देखिए वो भी डिमलाइट हो जाता है प्रकाश कम हो जाता है क्योंकि हम बोलते हैं आप वोल्टेज नहीं है अब जब वोल्टेज आएगा ना तो क्या होगा वो चमकेगा उसी प्रकार मान लीजिए हमारे कमरे के अंदर एक बल्ब जला करके डालिए जला करके देखिए उसके बाद में अपने आइनबॉक्स लगा दीजिए स्विच डालते ही और लाइट डिम हो जाता है क्यों क्योंकि ज्यादा पावर हाँ ये जो इसका जो फिलामेंट है ना हीटर हीटिंग एलिमेंट है वो ज्यादा पावर खींचने के कारण वहां थोड़ा और स्विच को फिर ऑफ कीजिए और ब्राइट होता है डालिए डिम होता है, है ठीक ना? ना? तो ये प्रतीक्षा प्रतीक्षा कम जादा, कम ज़्यादा, ज़्यादा हम अनुभव करते हैं उसी प्रकार है। जाऊंगा वहां सौभाग्य बैठते हुए प्रतिक्षा में उपलब्ध नहीं हो रहा है अब दूसरा पक्ष क्या हो गया वो भी असंभव हो गया अब तीसरा पक्ष क्या है तीसरा विकल्प है कालांतर में शोभा बढ़ेगी तो हाइफन डालकर लिखिए इसमें कोई प्रमाण नहीं हम भी हमें विश्वास आए ऐसे कोई प्रमाण नहीं पतंजलि जी के योगशास्त्र में व्यासी की व्यासी की व्याख्या है ना भूमिका भाष्य है ना उस भाष्य के अंदर उन्होंने बताया शास्त्र में जो बात कही है आचार्य जिसका उपदेश कर रहा है ये बात अपने विशिष्ट अर्थ को बताने की शक्ति रखने वाली है ये बात विशेष अर्थ को बताने की शक्ति रखने वाली है यानी वो जुड़ नहीं हो सकता फिर भी जब तक अनुष्ठान करने वाला साधक उनके बाद से प्रभावित होकर के प्रेरित होकर के कुछ विषयों में अपनी परीक्षा नहीं चलाएंगे तब तक उनकी वाणी के ऊपर हमारा दृढ़ विश्वास नहीं बैठेगा नहीं बैठेगा इसलिए क्या है हम व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए जब इंटरव्यू लेते हैं ना तो वो कैसे बैठता है कैसे देखता है कैसे नमस्कार बोलता है कैसे उत्तर देते हैं और है, दृष्ट, दृष्टिकोण क्या होता है यह सारे के सारे हाँ तो प्रश्न सुनने वाले विद्यार्थी को ले फालतू प्रश्न पूछ रहा है मेरे नौकरी के साथ इसका कोई संबंध नहीं है उसके नौकरी के साथ संबंध है कैसे क्योंकि ये व्यक्ति जो, ना है।, है, जो है ना उसके व्यक्तित्व की परीक्षा नहीं है उससे प्रश्न पूछा जाएगा यह कोई जरूरी नहीं है व्यक्ति की परीक्षा करनी हो प्रश्न तो किसी भी तरीके का किसी भी कोई भी प्रश्न हो सकता है ठीक है ना तो इसमें क्या है कोई प्रमाण नहीं है किसमें हम इसके ऊपर विश्वास कर ले इसलिए पतंजलि जी के भाषा सूत्र के भाषण में व्यास महाराज लिखते हैं कि इसके एक आदेश को हम परीक्षा की दृष्टि में प्रत्यक्षता करके आ, अपने विश्वास को बढ़ाए अपने विश्वास को बढ़ाए तो एक जगह पर ऐसा हुआ था परिवार में किसी का मन आपस में नहीं बनता है छोटे छोटे विषय से लेकर के बड़े बड़े विषय तक क्या है मतभेद रहता है मतभेद जब होगा तो मिलकर के करने योग्य काम है मतभेद के कारण क्या है उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता दुष्परिणाम आता है तो बाद में आ गया तो घर वाले को बुला करके बोला नम शिवा जो पंजाक्षरी है जो वैदिक है इसका जब करे क्ष का जब करे जब कैसे करे जब ये जब करने के लिए समय निश्चित करे और जितने लोग आ सकते हैं घर के लोग मिल करके रहे सारे लोग मिलकर के रहे और सभी को पता है अपना रोग क्या है क्योंकि मेरा मन इससे मिलता नहीं इसका मन मेरे से मिलता नहीं हम दोनों का तीसरे से मिलता नहीं एद, दोष था तो ये तरीका बताया बाद में क्या कर दिया तो रोग तो उनके अंदर इच्छा है क्या हम एक हो जाए मिलकर के काम करें परंतु अपने मानसिक दोषों को कैसे दूर करें तो उसके लिए उनको नम शिवाया जब बताया सिर्फ नम शिवाया तो आप पांच दस पंद्रह मिनट बैठ करके ये करें कोई दिया की जरूरी नहीं है बैठ करके एक की स्वर में करें अब इसका रिजल्ट क्या आया नब्बे दिन तक उस घर के अंदर ये होता रहा बाद में क्या हो गया उनके परिवार में क्या है? इतनी उन्नति होने लगी क्या है उन्नति होने का कारण उन्नति होने का कारण नम नहीं है नम शिवाय का फल ये हुआ मन की एकता हुई मन की एकता के कारण मिलकर के काम हुआ हुआ मिलकर के काम जब होता है उन्नति हुई यानी परंपरा से नम शिवाया उनको तो यही यही चीज है जो गायत्री गायत्री को देखिए इंडिविजुअल व्यक्ति एकांत में जाकर के गायत्री का जब करेगा कितने भी बार करे निश्चित से करे निश्चित मात्रा में करे नियत समय पर करे और ऋषिदेवता छंद के साथ करे तो क्या है कुछ ही दिन के अंदर देखना ये जो वेदवाणी है ना वेदवाणी में हमारी रुचि बढ़ती है वेदवाणी के अंदर हमारी रुचि बढ़ती है तो ये दो प्रकार की परीक्षा करके देखिए ये मंत्र साधना के ऊपर हमारा विश्वास हो जाएगा तो आगे क्या है उस गुरु के द्वारा और कोई काम के लिए तीसरा कोई मंत्र का उपदेश होगा ना इतने अनायास सहजता से हम उसको स्वीकार करेंगे उसका पालन करेंगे यह मान लीजिए कोई बोलता कोई बोलते हैं हमारे घर के अंदर तो यह कदा तो खूब है हमें कोई नवे शिवाय का जरूरी नहीं है तो यह भी गलत है क्योंकि एकता में रहते हुए आप नवा शिवाय का जब करेंगे तो क्या होगा एकता और बढ़ेगी ऐसा नहीं ना मतभेद बिल्कुल नहीं है वो मतभेद भी दूर हो जाएगा इस प्रकार ऋषियों ने क्या कर दिया इस प्रकार छोटे छोटे मंदिरों को साधक के स्तर को बढ़ाने के लिए उपदेश के रूप में देते हैं ये गुरु की ये महत्व होती है गुरु सामने वाले की इंटरव्यू करेंगे ना उसके चेहरे पर देखेंगे ना वो गुरु की जो जो आंख की दृष्टि है ना वो चेहरे से अंदर चला जाएगा अंदर चला जाएगा तो वहां उनके आंख में आंख मिलाएंगे ना तो हमें ऐसा लगेगा कुछ घबरावट जैसे प्रतीत होगा श्री मन स्मृति में कहा जब भी गुरु सामने आते हैं दंडवत प्रणाम करो अहम भो भवन तम बोलो तो क्या हो जाएगा हमारे अंदर जो घबराहट हुआ ना ये दूर हो जाएगा दूर हो जाएगा तो इधर क्या है इसमें कोई प्रमाण नहीं है किसमें तीसरे विकल्प में इसकी फल की प्राप्ति बाद में होने वाली है इसमें कोई प्रमाण नहीं है इसलिए क्या है इस प्रकार के बातों में फल का अभाव ही हम देखते हैं इसलिए जहाँ विधि वाक्य है ये करो वो करो ऐसा याग करो इतने दिन का करो अमुक सामग्री का प्रयोग करो ये सारे अनर्थक ही निष्प्रयोजन ही प्रतीत होता है अर्थ से लिखा आ, तीन विकल्प लिखा ना इस प्रकार तीनों विकल्पों में गर्ग त्रिरात्र का फल का अभाव ही देखने में आता है इसलिए ये जो वाक्य है निष्प्रयोजन है जो निष्प्रयोजन होगा वो कोई प्रमाण कोटि में नहीं आएगा आगे सूत्र पूर्व पक्षी का है अन्य अन्य अन इस प्रकार अनर्थक बहुत सारी बातें और भी होती हैं अन्य अन्यत अन्यर्थ क्या अन्य बात भी होती है आपके आपके शास्त्र में जिसका कोई फल नहीं होता अनर्थ होता है यानी निष्प्रयोजन होता है अनर्थ शब्द को संसार में नुकसान अर्थ में हम बोलते हैं ना आप ऐसा नहीं करेंगे तो बड़ा अनर्थ होगा बड़ा अनर्थ का मतलब क्या है नुकसान नहीं वहा वहा ये सनर्थ शब्द को नुकसान अर्थ में किया है परंतु यहां अनर्थ का अर्थ नुकसान नहीं निष्प्रयोजन हाँ निष्प्रयोजन हाँ बिना बिना कोई मतलब का हाँ निकम्मा, हा, निकम्मा। अब देखिए चर्चा लंबी होगी इसकी हमारे कर्मकांड पद्धति में पशु याग है पशु याग उस यागे के अंदर पशु विद्यमान है यागा पशु उस यागा पशु को वेदी के अंदर बांध देते हैं तो वेदी में जब पशु को हम बांधते हैं तो उसमें रस्सी होती है जब गले गाय के गले में रस्सी को बांधने के बाद यदि कहीं बांधेंगे नहीं तो इंसान को रस्सी पकड़ करके उसको रखना खड़ा रहना पड़ता है इसलिए दारू की एक क्या बोलते हैं जो गाड़ते है ना अखिला हाँ, खिला दारू का एक दारू का मतलब लकड़ी लकड़ी का एक खिला बना देता है उसमें क्या करेगा उसको मार करके उसको मिट्टी पर दबोएगा उसके बाद में उसी में गाय को हा उस लकड़ी को कहते हैं यूप यूपहा उस लकड़ी का नाम है यूपहा यूप निर्माण के लिए जिस लकड़ी का प्रयोग होता है उस लकड़ी को कहते हैं यूपदारू यूप दारू यूपदारू में गाय को बांधने के लिए यूपदारू और गाय के गर्दन इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा उसको कहते हैं रज्जू रज्जु और जजुमे जिसको बांधते हैं उसका नाम है याग पशु यानी याग पशु को याग करने के लिए पशु वाहन साधन होने के कारण इस पशु को साधन के रूप में यूप में बांध देते हैं ठीक है ना तो पशु याग का मतलब क्या है पशुदा का होम करना यानी पशुदाक का होम करना इसका मतलब पशु का होम करना हो ना पशु का यजन करना पशु से यजन करना ये अर्थ कई कई अर्थ निकलता है ना व्याख्या करेंगे तो शब्दों में थोड़ा थोड़ा अंदर होते होते अंध में क्या है अंध में ये आएगा पशु का याग करना ठीक है ना और वैशेषिक की दृष्टि में देखेंगे गुण जो होता है गुणी से अलग नहीं होता इसलिए पशुदा गुण का हरण करना चाहिए साथ में पशुदा गुण किसमें है पशु में है, पशुमें। पशुमें है। तो क्या है हमारी तर्क बुद्धि एक आती है ऐसा है तो फिर पशु को ही डालना अच्छा है पशु को ही डालना तो इसी प्रकार क्या है तर्क करते करते करते करते जीबी की लालसा भी बढ़ी बाद में क्या हो गया जीबी की लालसा ने तर्क को बल दे दिया मान लीजिए पराए चीज को हटपने का हमारे अंदर जब निर्णय हो जाता है लोभ के वशीभूत करके हमारे मन इतने लालस हो जाता है तो क्या करेंगे हम कई बहाना बनाएंगे कई कह, कई बहाना बनाएंगे इसको मैंने पैसा दिया था उसका ब्याज इतना बढ़ गया था ऐसे क्यों बोलते हैं क्योंकि वो जमन जमीन मेरा हो तो कई कई बहाना बना करके क्योंकि हम बोलते हैं ना जैसे कि खरल है उसको खाने के लिए भी हाँ बोलते देखिए मेरी अंगुली तो इतनी छोटी है मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं इसके लिए क्या है इस खरल को खाए बिना कोई बदमाश आ रहा है तो थप्पड़ दे दिया एक को तो बोला तुम मेरे को ऊपर ऐसे क्यों देखा मैं चाय के ऊपर वहां चाय पी करके बैठ रहा था तुमने ऐसा क्यों देखा मेरे ऊपर तुम कौन है तो उनको थप्पड़ देने की इच्छा हुई थप्पड़ देता है और बहाना क्या बोल रहा को मेरे को देखा क्यों क्या आंख क्यों दिया देखने के लिए हर चीज को देखते हम उसके बीच में उसके ऊपर भी नजर गए तो बहाना बनाता है तो इधर ऐसे होता है कि ये जो पशु को वेदी पर बांधते हैं युप दारू पर रज्जू से बांध देते हैं वहां पशुदा का हनन करना चाहिए पशुदा का हनन करना चाहिए ये पशुदा कहा बैठी है हमारे अंदर याद करता यजमान के अंदर पशुदा बैठी है के अंदर भी पशुदा बैठी है यजमान की अपेक्षा से रुतजों के अंदर जो पशु है ये छोटा है बकरी जैसा और यजमान के अंदर जो पशु बैठा है वो बैल जैसा है या घोड़ा जैसा है ठीक है ना अब इसलिए क्या है यजमान के अंदर के याचिकों ने अपने पशुता को कम कर दिया इसलिए उसका ग्रेड बढ़ा वो ब्राह्मण हो गया याचिक हो गया और यजमान जो है यजन करने वाला साधन जोड़ने वाला उसके अंदर पशुदा ज्यादा है इसलिए पशुदा जिसके पास कम है उनसे निवेदन किया आप मेरा पुरोहित बनकर तो के अंदर पशुदा कम क्यों हुआ क्योंकि वो ज़्यादा ज्ञानी है यजमान के अंदर पशुदा ज्यादा क्यों क्योंकि यजमान ज्यादा मूर्ख है ठीक है ना यानी ऋतुजी की अपेक्षा से यजमान मूर्ख है यजमान की अपेक्षा से रुतज जो है विद्वान है विद्वान है और ये दोनों को क्या है परिपूर्णता की दृष्टि तो में देखेंगे तो न ऋतिक पूर्ण है न यजमान जितना ऊपर है तो यजमान थोड़े नीचे है इसलिए ये यजमान रुतुज संबंध इन दोनों के बीच में हो गया और पशु आगे के लिए इनको ऋतुज बना देता है ठीक है ना तो उसके बाद में क्या है कि वहां एक कथन आता है प्रजापति ने सृष्टि को विस्तार करने के लिए क्या किया तो कहता है प्रजापति ने सबसे पहले एक पशु को बनाया एक पशु को बनाया एक कौन था पशु यह महातत्व यह महातत्व प्रजापति परमात्मा का पशु है सबसे पहले इस पशु को बनाया ठीक है उसके बाद में इसने क्या कर दिया प्रजावादी ने इस पशु को दबाया प्रजावादी ने इस पशु को चारों तरफ से दबाया दबाने पर क्या होगा दबाने पर क्या हो गया हा देखिए प्रजावादी के द्वारा दबाए बिना यह पशु फूटेगा नहीं ठीक है ना यह पशु को फोड़ने के लिए प्रजावादी ने जब दबाया तो क्या होगा जैसे कि मान लीजिए एक चीज को हम फोड़ने के लिए दबाते हैं ना तो कहां फूटेगा उसमें जहां जहां वीक पोर्शन होता है वहां फूटेगा फूट करके अंदर की चीज बाहर आएगी ना इसके लिए याग में कहा इसका नाम है वपा इसका नाम है वपा प्रजापति ने क्या कर दिया पशु से पशु को दबा करके पशु से वपा निकाला और क्या कर दिया अपने इतनी में डाल दिया तो क्या हो गया यह सारे पैदा हो गया यह सारे पैदा हो गया समझ में आ ना यानी ऋषि कहते हैं आचार्य कहते हैं ये सृष्टि की उत्पत्ति प्रजापति के द्वारा हुई कैसे हुई प्रजापति ने सबसे महातत्व नामक एक पशु को बनाया उसको पशु क्यों कहते हैं पशु इसलिए कहते हैं महातत्व तो देखता तो जरूर परंतु जानता नहीं पशु जो है देखता है इसलिए जी ने कहा या इति पशु, पशु। यह प्रजापति के द्वारा बना हुआ पशु जो है यह आत्मा वाला नहीं चेतन वाला नहीं फिर क्या था जड़ था बुद्धि जड़ है चेतन है जड़ है इसलिए ऋषि ने कहा यह जो प्रजापति के जो पहला पशु है यानी पहला जो प्रोडक्ट है यह पशु है यानी इसके अंदर बुद्धि नहीं थी और उसी को उन्होंने दबाया समझ में ना और के क्या बोलते हैं के बोलते हैं कि तुम आटे का पिंड बनाओ कुछ के ऐसे होते हैं वे कहते हैं प्रजापति के पशु को इंडिकेट करने के लिए इस पशु को नहीं पशु को तो बांध दीजिए और दबाना कहा दबाना पशु को नहीं दबाना है तो तुमको तुम इस आटे के पिंड को दबाओ आटे आटे का पिंड कैसे कौन से रंग का होगा सफेद, सफेद का होगा प्रजापति के पशु का रंग क्या था सफेद इसलिए सफेद, इस सफेद आटे के पिंड को दबाओ तो क्या होगा आटे के पिंड को दबाएंगे ना तो ये एक तरह क्या होगा वो ऊंचा होगा है ना कई आटे को नहीं गुंदा देखिए ये हमारे जो कॉम्पिटिशन में प्राइस हासिल किया ना बैठे है रोटी बनाकर के सब्जी बनाने में इन्होंने इतने इतना फटाफट फटाफट कॉल करके तीन चार रोटियां बेल दिया उसके बारे में कट कट कट -कर करके हम सब उसमें भाई हमें हमें सब पीछे करके ये सम्मान पाया जी ठीक है ना इसलिए ये आटे को गूंधने को कम से कम अपने पत्नी गूंधते वक्त देख लीजिए पास में बैठ करके तो इस तरह से दबाएगा तो इस तरफ बढ़ेगा तो दबाते वक्त जिस तरफ बढ़ता है उसको कहता है वपा और एक बीज को मिट्टी में पर बोई है ये क्या है फूलता है फूलने के बाद उसके साथ प्रशर आएगा ना हाँ एक जगह ऐसा होता है कमजोर होता है वहां उसका चेहरा ऐसा ऐसा ऐसा हो जाएगा वहां से क्या है वपा निकलता है वो सफेद रंग का होगा ये है अंकुर ये है प्रजापति की सृष्टि की वपा समझ में आ गया ना इस रहस्य को समझाने के लिए अर्थात आदि सृष्टि भगवान के द्वारा कैसी हुई इसको दिखाने के लिए इसको दिखा करके समझाने के लिए ये याग करते हैं कौन सा याग है? पशुबंध ये पशुबंध सामान्य पशुबंध नहीं है अग्नि अग्निशोमीय पशुबंध है क्योंकि अग्नि के द्वारा और सौम्य के द्वारा पशुदा का हरण करते हैं पशुदा का उन्मूलन करता है ठीक है ना ये बीज के अंगूर में देख सकते हैं आटे को गूंदते वक्त देख सकते हैं इस सब जगह पर इस प्रकार के पशुता का हरण हम देख सकते हैं इसका नाम है अग्निशोमीय पशु याग तो इस अग्निशोमीय पशु याग के अंदर जो पूर्णाहुदी करते हैं ना अग्निशोमीय पशु याग के अंदर जो पूर्णाहुदी करते हैं ये पूर्णाहुदी यजमान की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है ठीक है अब देखिए अग्निशोमीय पशु बंधु को कौन करे अग्निशोमीय पशु बंधु को करने का अधिकार किसको किसी और किसी को नहीं है जिसने अग्नियों का शास्त्र संबंध तरीके से आधान किया हो अग्नियाधान उसको कहते हैं सबसे फर्स्ट है अग्नियाधान जिसने किया हो वही व्यक्ति पशुआग को कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति नहीं कर सकते जिसने अपने तीनों अग्नियों का चयन करके उसमें आहुति आग, गिराए हो उस व्यक्ति ही वास्तव में पशुबंध को करने में अधिकारी होते हैं बाकी कल हम शाम को बताएंगे शाम को ठीक है ना तो ये दोनों बातें याद रखना एक अग्नियाधान की बात एक पशुबंध की बात ठीक है तो इसमें क्या है जब अपने वैदिक जगत में किसी कर्म के करने के लिए जाते हैं ना जैसे कि रुद्रपाठ करता है तो पाठ के अंदर क्या है वो अपने अंगुली से न्यास करता है अंगुली न्यास तो वहां ये बोलते हैं अग्निहोत्रात्म ने अंगुष्टाभ्याम नमहा अग्निहोत्रात्म ने देखिए इसको ये जो रेखा है ना बीच वाले वहां रखने का अपने पॉइंटर को धीरे हल्के से इसको दबाने का दबाते हुए आगे बढ़ाने का अग्निहोत्रात्मने नमः आगे कहते दर्श दर्शपूर्णामासात्मने तर्जनीभ्याम नमः अंगूठे को तर्जनी के ऊपर लगाइए और आगे कहते हैं चातुर्मासी मध्यमा नमः आगे कहते निरूढ़ नमः आगे कहते हैं ज्योतिष आत्मे कनिष्टिभ्या आगे नमः कहीं आता है कर पृष्ठाभ्या में करतल कर बोलते ना तो अग्निहोत्र से लेकर के सर्व तक इस प्रकार क्रदुवों की संख्या और क्रदु की मात्रा बढ़ती जाती है यानी क्रधु का प्रारंभ जिसने भी किया हो काला में अपने क्रधु की संख्या को मात्रा को उनको बढ़ाना ही पड़ेगा इसलिए अपने जल के मंत्र में बताया बार प्रसुव प्रसुवि की उत्पत्ति हो यज्ञों की, की उत्पत्ति हो इस प्रकार यज्ञों को बढ़ाना चाहिए ठीक है ना बाकी शाम को ओम सहना, सहना भुनको तो, ओम विषावैम शाति शातिशा